नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय्भगवीता अध्याय अध्ययो गीता का सार श्लोक संख्या तेरा से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण नमस्कार श्री श्री श्रीमदय जवामीशिलूपस्थापकाचार्य के संस्थापक द्वारा ओम अज्ञान मीनान्दस्या ज्ञाजनशलाकया चक्षुर्मीलिंग ये तस्म श्रीगुरा नम तथा देहनोस्म यहाँ यौवनमेहा मुह्यति पेरेग्राफ कल्या त्पर्य में से जिस मनुष्य को आत्मा परमात्मा तथा तो भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है कल व्यस्टि और समि समझाया था मतलब समस्ती मतलब सब कुछ मिला के समस्त समी समस्त एक साथ सब कलेक्टिव एक एक साथ कहते हैं मतलब एक, अकेला एक उसमें से ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता समझती से भी कभी उपयोग होता है उदाहरण के रूप में आ, मान लीजिए कि एक गांव के विषय में कुछ बात करते हैं और पूरी पृथ्वी के विषय में बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी के विषय में जब बात करते हैं वो समझती और एक गांव के विषय में बात करते हैं वो व्यस्टि कहा जा सकता है उसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति के विषय में बात करते है और एक गाँव के विषय में बात करते हैं गाँव के विषय में बात है उस वो समी का भाग होगी और व्यक्ति के विषय में बात है उस, व्यस्ती है थोड़ा जैसे मनमोहन के घर में चार घड़ों में पानी भरा है उसमें से एक घड़ा पानी मनमोहन का है तो मनमोहन का एक घड़ा पानी व्यस्ती हो गया और घर का सभी पानी जो चार घड़े में टोटल भरा है वो समष्टि हो गया अभी घर का वो जो सभी पानी है जो चार घड़े में भरा है और पूरे नंदग्राम के घरों में जो पानी भरा है तो नंदग्राम के घरों में पानी जो भरा है उसको समष्टि कहेंगे कहाँ लगेगा ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है लेकिन कुछ उदाहरण देकर के समाज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सामान्य रूप से सीधा में से उपयोग नहीं करते हैं। ये व्यक्तिगत भले और पूरे समाज के भले के लिए आत्मा और परमे पर आत्मा जो है जीव, आत्मा आत्मा, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड की आत्मा वो है परमात्मा पूरे ब्रह्मांड की सारे कहा उसको फिलोसॉफिकली उपयोग करते हैं पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा है परमात्मा है वो उसी में सम्मिलित बाकी सब आत्माएं आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा तो कैसे करते हुँ? गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है जिन्हें क्षर कहा जाता है अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यक्ति आत्मा जैसे जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्याहित किया जा सकता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यक्ति जीव से भिन्न होता है जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में व्यक्ति अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जैसा कि के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक का उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित है तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया पर माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है मायावद की जो चर्चा यहाँ तो वो हमने ऑलरेडी बारहवें श्लोक के उसमें कर लिया है चर्चा और कुछ शब्द है इस विषय में यहाँ पे धीर शब्द उपयोग हुआ है इसकी व्याख्या प्रूप यहाँ पे करते हैं कि धीर वो है जो व्यष्टि आत्मा व्यस्टि मतलब आत्मा परमात्मा और प्रकृति इन सब इन तीनों के विषय में यथारूप जानता है अर्जुन शिक्षा जीव है अर्जुन जीव है अर्जुन जीव है, अर्जुन जीव है। जीव, नर नर नारायण में नरस जीव तत्व है नारायण अवतार हो सकते हैं लेकिन जीव है तो ये तीनों के विषय में जीव भगवान और प्रकृति तीनों के विषय में जो यथारूप जान लेता है उसको धीर्घी की और व्याख्या है धीरज तत्व आने पर भी किसी बहुत सारी विचलन की परिस्थिति होती है वो सब परिस्थितियों में उपस्थित होने पर भी वो विचलित नहीं होता है कहते हैं कभी विचलित नहीं होता है मोहित नहीं होता है तो इस विषय में बहुत सारे उदाहरण है तो एक सामान्य व्यक्ति जो है भौतिक तो जगत में बन वो यदि पुरुष है तो स्त्री को देखकर के विचलित होता हमें बताया जाता है कि स्त्री संग मत करो क्योंकि यदि स्त्री संग करेंगे स्त्री के साथ में बार बार रहेंगे तो हम विचलित होंगे हमारा आकर्षण होगा विचलित होंगे मतलब आकर्षण होगा दर्शन स्पर्शना ये सब का देखना स्पर्श करना इत्यादि करने की इच्छा उत्पन्न इसको कहते हैं विचलित होना। दर्शन के दर्शन वहीं तो बात है दर्शन भी दर्शन होते हुए विचलित नहीं होगा और दर्शन भी ये सब करने की इच्छा होगी जैसे अभी आप थोड़ा समय रहे कोई स्त्री को देखा फिर चले गए अभी तो फ्री है नहीं उधर ठीक है स्त्री को देखा एक बार हाँ फिर चले गए मतलब हमने दर्शन करने की इच्छा होगी हुई। होगी न बद्ध जीव को होती है <laughs> तो वो दर्शन करने की इच्छा हुई स्पर्श करने की इच्छा हुई ये इच्छा है वो विचलन है विचलित है और वो एक के बाद एक आगे बढ़ती वो इच्छा संग करने की इच्छा होती है इत्यादि <laughs> तो ये हुआ विचलित होना धीर व्यक्ति है वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी विचलित नहीं होता है। उसको स्त्रियों से संग करने की इच्छा ही नहीं होती है चाहे वो स्त्री को छू भी रहा हो उदाहरण रामानंद राय रामानंद राय पहचानते ना सब रामानंद राय आप पहचानते तो चैतन्य महाप्रभु लीला में मुख्य जो पांच मुख्य जो पांच है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद उसमें से एक है रामानंद राय स्वरूप दामोदर रामानंद राय जो है तो रामानंद राय वो जवान स्त्रियों को जवान कन्याओं को लड़कियों जगन्नाथ के ड्रामा के लिए जगन्नाथ मतलब। की प्रसन्नता के लिए ड्रामा करते है अलग अलग नाटक करते तो नाटक के लिए तैयार करते तैयार करने में सब कुछ आता है केवल देखना ही नहीं उनको कपड़े पहनाना उनको सब श्रृंगार करना जैसे ड्रामा करते हैं सब कुछ मालिश करना होगी वो सब करते हुए भी उनको तनिक भी इच्छा नहीं है स्त्रियों का ठाकुर तो लीला सुनी है करके सामने बैठे हैं। और हरिदास चिंता मत करो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा लेकिन मेरा पहले जब पूरा हो जाए <laughs> बोल आपके साथ क्या होगा सोलह माला नहीं हुई और हरिदास ठाकुर का तो करोड़ों नाम का छोला वाला भी अटक जाती है तो भी अटक जाती है क्या होता है तो इसलिए हमें बोला जाता है कि दूर रहो तो इसका अर्थ क्या हुआ हम धीर हैं नहीं हम धीर नहीं जो ये जानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है वो धीर बन जाता है इसलिए हम अभी ये साक्षात्कार नहीं किए कि हम शरीर नहीं आत्मा है कि शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है वो भोग करने की इच्छा होती है हमको जब हम उसके संपर्क में आते हैं। भी कोई ऐसा मतलब कोई माताजी जा रहे हो और वो भी जैसे जैसे जा रहे हो उसका रास्ता ही है छूट निकल तो तो तो गया मतलब तो माता खड़ा है और मेरे कोई माता कोई ऐसा ऐसा ग्रुप ग्रुप के समय एक, ग्रुप खड़ा हुआ था इसकोन जुण में जुण में, इसकोन में जो रासलीला चर्चा करते थे चर्चा करते थे कर परस्परम कथयंत माम नित्यम दुष्यंती चरम मिलकर के प्रभुपात की पुस्तक से दशम दसम जो है कृष्ण बुक उससे रासलीला पढ़ते थे और चर्चा करते थे उसके ऊपर गोपी भाव क्लब नाम दिया था और इतने गुस्सा थे उनके ऊपर बहुत गुस्सा थे उनके ऊपर उनको ऐसे मतलब निकाल ही दिया इसको जैसा समझिए और जब भी मिलते थे अपने शिष्यों से उसे क्या अभी क्या कर रहे हो अभी क्या कर रहे हो रास तो शिष्य सब बताते थो ये करते ये करते हैं तो एक बार यही प्रश्न किया किसी ने प्रभुपाद से कि प्रभुपाद वो तो ये कहते हैं कि हम लोग तो ये सब अभी तो हम लोग भक्त हैं तो अभी हम इससे डिविएट नहीं होंगे रासलीला सुनने से अभी हमको उससे आकर्षण नहीं है भौतिक चीजों से प्रभुपाद बोले आकर्षण नहीं है तो इतनी सारी लड़कियां वहां पर प्रेगनेंट क्यों हो रही है आकर्षण नहीं है तो फिर गर्भवती क्यों बन रही है अरे बन <laughs> तो वो ऐसे रुकता नहीं है, दे दे है। उसका प्रमाण मिल जाता है उसका प्रमाण मिल जाता है कोई ऐसा करता है तो रोक नहीं सकता अपने आप को आपको <laughs> तो उसका प्रमाण मिल जाता है ऐसे <laughs> कोई इतना नहीं है भौतिक माया से छूटना इसलिए हमको सावधान भी भी दूर रखते हैं हम धीर नहीं है इसलिए दूर रखते हैं धीर बने उसके बाद देखते धीर बने हुए व्यक्ति भी दूर रहते हैं ये भी एक चीज से दूर एक चीज से दूर रखते हैं इवन बाबा जी जो लोग वर्णाश्रम से भी परे हो गए वो लोग ये एक वस्तु से दूर रहते हैं बाकी गोरकिशोर दास बाबा जी को देखिये वर्णाश्रम के कोई नियम पालन नहीं करते लेकिन ये एक वस्तु से दूर रहते वो एक कारण दूसरा उसका कारण है दूर रहने का दूसरे यदि वो लोग इस प्रकार से आचरण करेंगे दूसरे लोग उनका अनुकरण करेंगे इसलिए भी दूर रहते हैं अनुकरण तो नहीं करेंगे करें। तो ये चीजें अनुकरण करेंगे तो इसलिए दूर रहते हैं इसलिए ये धीर शब्द जो है वो बहुत ही उन्नत व्यक्ति के लिए उपयोग होता है जो विचलन के उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं होते देह स्मृति ना ही जार जन्मबंध कहा तार जिसकी देह की स्मृति नहीं है जिसको अपने देह की स्मृति ही नहीं है चेतना शरीर में शरीर की चेतना ही नहीं है उसकी उस उसका जन्म बंध कर्म बंध कहाँ है कुछ नहीं है वो जन्म से मुक्त हो गया <laughs> देह स्मृति नहीं था शरीर को कुछ भी हो रहा है उसको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है ये सब उच्च स्तर और हमको वहां पे पहुंचना है विधि भक्ति पहले विधि विधान के माध्यम से हम भक्ति करते हैं उसको विधि भक्ति, भक्ति। साधना भक्ति है साधना भक्ति का पहला भाग है विधि भक्ति जिसमें हम नियमों में बंद करके भक्ति करते हैं तो उससे धीरे धीरे दिर अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति होते होते होते होते, होते। फिर जब काफी अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं तो निष्ठा आ जाती है निष्ठा मतलब अभी हम एकदम स्टडी हो गए अभी कोई हिला नहीं सकता है बहुत कठिन अभी हिलाना व्यक्ति को एकदम निष्ठ। फिर वो निष्ठा से भी निष्ठा ना माया तो परे नहीं लेकिन निष्ठ हो गया एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया अभी साधन हाथी को आके उठाना पड़ेगा फिर <laughs> निष्ठा में रह करके भक्ति करते करते करते करते और अनथ निवृत्त होते हैं तो रुचि उत्पन्न होती है अभी भक्ति करना अच्छा लगता है उसमें रुचि आती है जैसे खाने में रुचि आती है जैसे भक्ति करने में रुचि आती है, चिप्स खाना हो ऐसा कुछ टेस्टी वस्तु उसको खाने में रुचि आती है ना? तो उस प्रकार की चीज बन जाती है भक्ति हमारे जीवन में एक आइटम क्या बोलते हैं एक अंग या क्या बोलते हैं व्यंजन एक एक व्यंजन मतलब अच्छा मधुर व्यंजन जैसा लगने लगता है थोड़ा कि ये हो तो मज़ा आता है अच्छा है ठीक है तो हम फिर वो रुचि के स्तर पे भी भक्ति करते रहते हैं फिर आसक्ति आ जाती है अभी छूटेगा अभी नहीं होगा तो नहीं चलेगा जैसे रोज़ ये तो खाना ही है नहीं होगा तो नहीं चलेगा आसक्ति होगी अभी भक्ति नहीं होगी तो नहीं जैसे अनर्थ जाते ये ये जाता है। मतलब सब करने के बाद ही अभी तो आसक्ति पे ही पहुंचा अभी कहा गोलोक पौधा नहीं जो भी जहाँ तक भी जाएगा उसके बाद ही लोग तो ऐसे ही बोल देते कि वैसे तू तो आपका बोलने की बात <laughs> आसक्ति के बाद और भक्ति करते रहते हैं तो धीरे धीरे धीरे धीरे सब अनर्थ निवृत्त होने लगते हैं जो भी थोड़े बहुत बच्चे थे हाँ अलग अलग प्रकार के अनर्थ होते हैं एक एक स्टेज पे धीरे धीरे जाते हैं तो अनर्थ निवृत्ति का स्तर चलता रहता है ला, लास्ट तक अनर्थ लेकिन मुख्य जो है अनर्थ पापमयी जो प्रवृत्तियां हैं वो सब अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे निकल जाती है तब जाकर के निष्ठा आती है क्योंकि भजता नहीं क्या है ये शाम तो अंतगतम पापम जनाना पुण्यकर्मणाम तो पापमयी है व्यक्ति और भक्ति शुरू करता है विधि भक्ति तो पहले तो पाप हटते हैं सब क्लेश अग्नि तो धीरे धीरे धीरे धीरे पाप हटने लगते हैं जब पाप सब निवृत्त हो जाते हैं लेकिन पुण्यमय अनर्थ तो है ही पाप निवृत्त हो गए तो निष्ठा हो गया भक्ति होगी। अंतगतम पापम हम पुण्यकर्म बचे तो नैष्ठ की भक्ति होगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा पुण्यशैली और भक्ति में भी आते हैं तो उसकी वो ज्यादा आसानी से प्रगति करते भक्ति थो में थोड़ी ज्यादा जल्दी स्टडी हो जाते हैं निष्ठा हो जाती हैं तो कोई व्यक्ति है कि उसको बहुत कठिनाई होती है अरे कृष्ण कपने में क्योंकि बहुत सारे पुण्य कर्म नहीं है पाप बहुत है तो उसके कारण बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो पाप हटाने के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कौन करके रहता कर है हाँ वो सब सब नष्ट जैसे जैसे होता है तो निष्ठा आती निष्ठा के बाद रुचि फिर पुण्य कर्म भी जाने लगते रुचि फिर आसक्ति अभी आसक्ति पे ऑलमोस्ट सब पुण्य कर्म भी सब खत्म हो जाते हैं अभी थोड़े बहुत अपराध जो है वो बाकी रह जाते हैं भक्तों के अपराध किए हैं क्या जो अपराध हैं क्योंकि अपराध और बाप पुण्य अलग वस्तु है तो आसक्ति के स्तर पे जब सब भौतिक चीज हट जाती है उसके एंड पे तो व्यक्ति को भगवान का जो नाम है हरी नाम जो हम ले रहे हैं वो भगवान से अभिन्न है ये साक्षात्कार होता है साक्षात्कार। मतलब वो नाम लेता है तो भगवान का रूप दिखता है तो और नाम और रूप एक ही है ये पता चलता है तो के स्तर पे नहीं होता आसक्ति ये इसको कहते हैं नाम और रूप एक ही होता है ये पता चल गया तो यहाँ पे ये आसक्ति अंत हुई और भाव के स्टेज में एंट्री मिली यहाँ पे भगवान का साक्षात्कार अभी अभी भगवान दिखते दिखते हैं कभी कभी, कभी अभी भी? भी हमेशा नहीं दिखते। जैसे नारद मुनि को दिखे प्रथम स्कंद के अध्याय में आता है नारद मुनि को भगवान ने एक बार दर्शन दिया वो भाव के स्तर पे आ गए पे है ना भाव निर्जित निर्जित चेत तो भाव के स्तर पे आए और नारद मुनि को दर्शन हो गए भगवान के एक बार क्योंकि भाव के स्तर के लिए भक्ति के समृद्धि निर्विघ्न अनुपागता कृष्ण साक्षात्तौ योग्या साधका परिचित का भाव के स्तर की यह एंट्री है कि यहां पे व्यक्ति भाव में है रति उत्पन्न हुई है लेकिन सम्यक निर्विघ्नियम जो दर्शन है भगवान का उसमें सम्यक रूप से निर्विधगा नहीं है वो दर्शन तो कभी होता है तो जब अपराध होता हैं भरत महाराज भाव के स्तर पे विश्वा मंगल ठाकुर भाव के अर से तो वहाँ पे दर्शन होता है लेकिन हमेशा नहीं तो क्या होता है वो एक बार भी दर्शन जो हो गया भगवान का साक्षात्कार हो गया नाम रूप गुण लीला सब अलग नहीं है एक ही है ऐसा साक्षात्कार हो गया तो वो व्यक्ति अभी जी नहीं सकता है अब वो जी नहीं सकता है बिना भगवान के साक्षात्कार के मतलब जी तो तो तो वो तड़पेगा भगवान के साक्षात करते कुछ भी करके रोएगा आजूबाजू कोई चिंता नहीं अभी उसको जो कुछ जिसको जो बोलना है बोले मुझे मारना है तो मार देगी जिंदा जीन, रखने है जिंदा रहते तो वो सब चिंता ही नहीं है उसको उसका स्मरण, उसका स्मरण ही नहीं है उसको तो अभी भगवान का साक्षात्कार करने के लिए उत्कंठा एकदम उत्कंठा उसके कारण बहुत रोता है मिल गया कुछ डाला तो डाल दिया नहीं डाला नहीं डाला वो बस अभी भगवान का साक्षात्कार कर कर कैसे भी करके कैसे भी करके तो बहुत रोता है रोना उसका एक मुख्य लक्षण हो जाता है और वो उसकी साधना हो जाती है अभी हरे कृष्ण जपना साधना नहीं उसको साधक कहते हैं जो रोने की साधना करता है साधक वो भाव भक्ति है वहां पर साधका परिकीर्ति वो प्रेम भक्ति के लिए साधना है प्रेम प्राप्त करने के लिए साधना है तो वो रोने से प्रभुपाद रूप गोस्वामी बताते हैं है, भक्ति में कि वो रोने से उसके जो भी थोड़े बहुत अनर्थ बच गए थे अपराध रूपी वो सब दुल जाते है हृदय से रोने के पानी से वो धुल जाते हैं सब और प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तो, तो जी इसके बाद वो क्या सब जाते तो जी वो क्या क्या बनते बनते हैं? हैं सब जाते उनका जो स्वरूप है भगवान की सेवा। वो। स्वरूप में और इसके लिए आप फिक्स ही समझिए गोपी बनेगी वही तो स्वरूप होता है ये तो वही सही समझ और ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करनी क्योंकि और सारी बहुत सारी बहुत चीजें अभी, तो अभी, तो <laughs> तो तो तो अभी अभी अभी उधर का समझने जाएंगे तो तो हम हम पहले स्तर पे हैं पहले है चर्चा नहीं करनी है। पहले ये मुख्य मुद्दा समझिए कि ये इस प्रकार से धीर बनते हैं <laughs> ये इसलिए मजाक के लिए बोल दिया है, वो ठीक है कि ये तो शुद्ध भक्त है, कृष्ण प्रेमी है, है तो। सुबह में हम वो जो बोलते हैं ना दस अपराध उसके बाद कृष्ण प्रेम आसानी से बोल देते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है <laughs> लेकिन वो निरपराध नाम लेना क्या है, वो? बोले, बोले याद है। दस अपराध के बाद लास्ट में बोलते है ना अभी वैष्णव भक्तों को चाहिए कि प्रकार के अपराधों से सदैव बच के रहे ताकि कृष्ण के चरणों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है आ, कितना आसान है <laughs> बोलना <laughs> सब विद्यानगर में अलग अलग, -अलग मंदिरों बोलते ने तो हमने पहले से ही नहीं रखा ये सब तो दर्पण नहीं तो होता। नाम तो ऐसे ये है प्रेम की तरफ रास्ता। और इस रास्ता को तय करने के लिए हरि नाम है पहले से लेकर अंत तक हरि नाम चलेगा प्रेम मिलने के बाद धीर बोलते हम्म। कृष्ण प्रेम मिल जाने के बाद ही बोलते उससे पहले तो उस तो उस कृष्ण प्रेम के बाद कृष्ण प्रेम, प्रेम प्रेम जो भाव या के स्तर पर मतलब जगत से मुक्त है वो धीरे व्यक्ति बीच का सर सा। उतार डायरेक्ट ऊपर ऐसे लोगों को बोलते हैं सहजिया पुराण आदि बिना के बिना विधि विधि के के भक्ति जो कि शास्त्र में दिए उसके बिना एकांत की शुद्ध <laughs> वो भक्ति वो लोग करते हैं और ऐसी भक्ति डिजाइन हुई है उत्पाद आय व कल्पत है उत्पात मचाने के लिए ही डिजाइन हुई है ऐसी भक्ति <laughs> लोगों के द्वारा आतंकवाद <laughs> आतंकवाद तो इसलिए ये समझिए कि हरिनाम है वो इधर से लेके हमको उधर तक लेके जाता है तो यदि हम उसको ठीक से करेंगे तो ये रास्ते में हम जल्दी भागेंगे यदि उसको ठीक से नहीं करेंगे तो धीरे धीरे भागेंगे जो तो शुद्ध नाम नहीं कर सकते हरिना करना और करते हुए करने में क्या अंतर है मतलब क्या क्या समस्या है काम मुँह से नाम आज से काम करो मुझसे नाम शूद्र को तो शूद्र और स्त्री ये दोनों को ज्यादा हरिनाम करने का अवसर पड़ता है तो क्षत्रिय है उन लोगों तो अपने कार्य अवेश लड़ने में इतना उनका दिमाग जाता है तो उसमें बहुत बहुत दिमाग उपयोग करना पड़ता है तो कामों में बहुत दिमाग उपयोग करना पड़ता है परिणाम तो दिमाग उपयोग करते करते नहीं रहते जो कार्य ऐसे रिपीटेटिव है जिसमें कुछ बहुत बुद्धि नहीं उपयोग करनी पड़ती है उसमें साथ साथ आप परिणाम कर सकते हो अभी कोई ब्राह्मण है वो ज्योतिषशास्त्र सीखने बैठा ज्योतिषशास्त्र सीखते सीखते थोड़ी नरिनाम करते अभी ना मदद नहीं किया भगवान का स्मरण क्या कर सकते हैं तो। तो वो पर्टिकुलर वस्तु तो सीख रही है सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है कोई तो तो किसी का अभी मनमोहन लेकर क्या है देखो भाई मेरा तो बच्चा नहीं हो रहा है देखो तो तो मेरा तो अभी उसका वो कुंडली देखने के लिए जाना तो वो विस्तार में पड़ेगा ना उसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी उस तरह से शुद्र और स्त्री ये दोनों को बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं नाम करने के नाम फिर सेवा तो है ही सेवा करते करते नाम स्मरण भजन ये सब करने का बहुत अवसर प्राप्त होता है जबकि उनकी बुद्धि नहीं होती है कि वो कनेक्ट कर सकते हैं दस भगवान से कनेक्टेड हो बुद्धि लगा करके करते हैं हैं तो तो तो कर, कर सकते लेकिन चुग गए तो गए चुप गए तो गए ये तो भी चुक गए तो फिर दो भी गए शुद्र अस्त्री को चुकना कठिन नहीं है आ, आ, आ, आ, आसान नहीं है शुद्र सी के लिए वो सब करना कठिन नहीं है क्योंकि देखिए अभी बेल चला रहा है बेल चला चला के क्या करेगा यहाँ तो वो जो सब गाने बजते हैं वो गाने गए कुछ ना कुछ तो गाएगा ठीक है तो भक्त है तो उसको तो इतने सारे दूसरे गाने आते हैं वैष्णव भजन आते हैं वो तो गाएगा हरे कृष्ण गाएगा अलग अलग और करना क्या है बैल चलाते और तो कुछ करना नहीं तो करना ही है तो ये करेगा भक्ति करेगा आपके वो, वो करेगा स्त्री है उसको कुकिंग करनी है तो वो तो रोज ही काम है तो वो करते करते गाते गाएंगे झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाते लगाते गाएंगे स्मरण करेंगे सोचेंगे काफी आसान है हुँ? तो थोड़ी ना स्टेज पे जाके गाय घर के अंदर घर के अंदर होता है बाहर नहीं आएगी आवाज मुझे अनुभव है इसका रहते जब शुरुआत में ज्वाइन किया इसको में तो लगभग 2006 से 2006 से गिन के 2011 तक 2006 से 2011, या 10, दो हजार दस 2010 समझे ना बेसिकली मेरी सेवाएं यही सब रहती थी कुकिंग करो सफाई करो बर्तन धोर तो अलग अलग जगह विद्यानगर में फिर अहमदाबाद फार्म पे फिर सेलम में हम जमीन ढूंढने जाते तो वहाँ पे तो इस प्रकार की सेवाएं रहती थी तो उस समय बहुत आसान था हियरिंग करना रीडिंग करना शेयरिंग करना गाने भजन गाना हरिनाम करना कार्य करते करते एकदम सरल था जैसे ही रिसर्च के कार्य में प्रवचनों के कार्य में और प्लानिंग के कार्य में मीटिंग ये सब में इन्वॉल्व हुआ है तो वो कार्य करते करते बीच में ये नहीं होता है <laughs> वो कार्य उसी में फोकस कर रहा है ये सब वस्तु कैसे प्रभुपात के मिशन में भगवान के मिशन में सबको लाभ कर रही है और हमारी सेवा दी गई है इस प्रकार से गुरु कृष्णा ने सेवा दी है इस प्रकार से तो उस प्रकार से लेकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो जोश है वो जोश लाना पड़ता है तो उससे वो कनेक्ट होता है फिर प्रार्थना भी होती है इस तो वहां पे उतना सरल नहीं है जितना पहले था ज्यादा आसानी से होता नहीं। अभी मैं को बोलता कर कर कम से कम मेरी एक घंटा बर्तन धोने की तो सेवा रखो ताकि कुछ सुन लूंगा कुछ गालूंगा <laughs> तो ऐसा है तो खासकर ब्राह्मण क्षत्रियो के लिए ज्यादा कठिन रहता है परिस्थिति लेकिन उनकी बुद्धि इतनी जी है कि उससे वो कनेक्ट कर लेते हैं तो बच जाते चुप गए तो गए उसकी बुद्धि वो करेगा जैसे अर्जुन को बताया ना मां युद्ध मामुषम से रक्षा कर रहा हूँ इसके अलावा दूसरा क्या होता है एक तो कनेक्ट करना कठिन कर होता है दूसरा होता है ब्राह्मण और क्षत्रियो को मान सम्मान बहुत मिलता है और लेना पड़ता है उनका कर्तव्य में आता है कर्तव्य में आता है मान सम्मान ग्रहण करो और वैष्णव और वैष्णव वैष्णव चेतना के विरुद्ध है मान सम्मान करना तो ये और भी प्रतिकूल हो इसलिए नो तो डाउट भ्रमणों का पसंद होता है <laughs> आश्चर्य नहीं होना चाहिए तो आजकल तो ये केवल आइडिया दिया कि कैसे दो वर्णों के बीच में आपने जो पूछा ना शुद्र और स्त्रियों के लिए आसान हो जाए व्यासदेव कहते हैं कौन सा युग श्रेष्ठ है कलयुग कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है शूद्र और कौन सा लिंग श्रेष्ठ है स्त्री उपाधि भगवदी